श्री ओपरमात्मे नसद्वादशोध्याय बारह अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तासते ये चाप्यक्षरम व्यक्त के तवा अर्जुन बोले जो भक्त इस प्रकार ग्यारहवें अध्याय के पचपनवें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं उन दोनों में से उत्तम योगवेदता कौन है श्री भगवान वाच मैयावेश मनो माम नित्ययुक्ता उपास पर मे युक्त तमा मता श्री भगवान बोले मुझमें मन को लगाकर कर नित्य निरंतर मुझमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं व्याख्या यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान है तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है पर भक्ति से अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपये हैं आदि तो इन ज्ञान से केवल अज्ञान अनजानपना मिट जाता है ऐसे ही तत्वज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है अज्ञान मिटसे मिटने से दुख भय जन्म मरण ये सब मिट जाते हैं परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण हैं जैसे ये रूपये हैं यह ज्ञान हो जाने पर अनजानपना मिट जाता है पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं अतः प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान मुक्ति तत्वज्ञान, ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की वस्तु है ज्ञान मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता विवेक साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है या सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्बर मतभेद रहता है परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिल जाते हैं ये तक्षर तो अनिर्देश अव्यक्त पर्युपासत्रचित चकूटस्थम अचलम ध्रुवम सर्वत्र ते प्राप्नुवन्ति और जो अपने इंद्रिय समूह को भली करके चिंतन में न आने वाले सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं वे प्राणिमात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं व्याख्या भगवान ने जहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत अचल अक्षर अव्यक्त आदि बताए हैं वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं फुटनोट दसभ्य गीता दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है वह देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्म है अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देहाभिमान के कारण ही अलग हैं अन्यथा वह ब्रह्म ही है इसलिए ज्ञान मार्ग के ब्रह्म ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक की साध्य से अधर्मता हो जाती है सधर्मता हो जाती है मम साधर्म मागता सगुण और निर्गुण ये दो परमात्मा के विशेषण हैं विशेष्य और परमात्म तत्व एक ही है इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है तो प्राप्त प्राप्तवंति मामेव भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है वह मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से असंग रहता है वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए समाज से नहीं समाज से असंगता होने पर अहम भाव नहीं भेजता जब तक साधक स्वयं को शरीर से सर्वथा असंग अनुभव नहीं कर लेता तब तक संसार से अलग एकांत में रहने मात्र से उसका साधन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है इसलिए शरीर से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है शरीर से असंग होने के लिए साधक में प्राणी मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है क्लेशोकतरस्ते अव्यक्तासक्त चेतसाव्यशे गुखम देहबीर वाप्य अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है व्याख्या निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है देहाभिमान नहीं इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं यह सगुणोपासना की विलक्षणता है ये तो सर्वाणि कर्माणे मई संस्य मतपराह अनन्ये नोगे नाम ध्यान तो उपासते परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं व्याख्या जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है ऐसे ही भक्त योगी अपने क्रियाओं को भगवान के अर्पण कर भगवान को अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है ऐसा मानना ही अन्य योग से भगवान की उपासना करना है तेषा समुदरता मृत्यु संसार सागरा भवाम न चिरात पार्थ नैयावेश पार्थ मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ व्याख्या छठे अध्याय के पांचवे श्लोक में भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी उद्धरे और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं वह तो अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है मय्य मन आध्यस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसी मय्य अतम न संशय तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा इसमें संशय नहीं है व्याख्या मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है परंतु परा प्रकृति जीवात्मा तो भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते पर स्वयं लग जाता है निवशिष्यामी मै ये व कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं नहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ आते जाते हैं स्वयं वहीं जाता है संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए संसार में मन और बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते प्रत्युत लीन हो जाते हैं क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं पूर्व पक्ष मन बुद्धि तो कारण है पर जीव कर्ता है कारण कर्ता के अधीन रहते हैं जहाँ कर्ता लगेगा वहीं कर्ण भी लगेंगे अतः जहाँ कर्ण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा ऐसा कहने का क्या उचित है उत्तर पक्ष क्रिया की सिद्धि में कर्ण अत्यंत उपकारक होता है साधक तम काणम जैसे राम के बाण से बाली मारा गया इस वाक्य में राम बाण कारण करण है क्योंकि बाली के मरने में बाण हेतु हुआ धनुष प्रत्यंचा हाथ आदि नहीं साधक के पास सबसे श्रेष्ठ कर्ण बुद्धि है जिसे वह परमात्मा में लगाता है उपनिषद में शरीर को रथ जीवात्मा को रथी इंद्रियों को घोड़े मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि कठोपनिषद रथ घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं राजभवन के भीतर निवास तक सारथी जाता है रनिवास तक सारथी जाता है फिर रथ ही अकेले रनिवास के भीतर जाता है सारथी लौट आता है अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुँचती है पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती परमात्मा तक स्वयं ही पहुँच पाता है अथ चित्तम समाधा तुम न शक्नो अभ्यास योगे नतो मिच्छा तुम धनंजय अगर तू मन को मुझ में अचला भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर व्याख्या एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन नाम जप आदि अभ्यास योग है यदि केवल अभ्यास हो योग न हो तो एक नई स्थिति बनेगी कल्याण नहीं होगा मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है अभ्यास मत्कर्मा परमो भव मदर्थम कर्माणी कुरं सिद्धिम वापच से अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा नेरे कर्मों को करता हुआ भी तू तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा व्याख्या अभ्यास अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान को भगवान अर्पण करना सुगम है है कारण कि तो नया काम है। जो करना पड़ता है पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं उन लौकिक पारमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण कर करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है अथई तीन त्याग अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर व्याख्या यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के को अर्पण न कर सके अर्थात भगवान को के लिए तभी कर्म न कर सके तो उसे फल इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए क्योंकि फल इच्छा ही बांधने वाली है फले सक्तो देते फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध संबंध विक्छेद हो जाएगा श्रेयो ही ज्ञानमसा ज्ञा ध्यानम विशिष्यते ध्यात कर्म फल त्याग त्यागा छातिर से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है व्याख्या अभ्यास शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों तो करण सापेक्ष है पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए है जिनका उद्देश्य त्याग का है परंतु कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति हेय बुद्धि है जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है इस श्लोक में आए चार साधनों के अंतर्गत दसवें श्लोक में आए मदर्थम अपनी कर्माली भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है इसका कारण यह है कि भक्त में ही साधन की पूर्णता हो जाती है अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ हैं कर्मफल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है अजेष्टा सर्वूता मैत्र करुण निर्मो निर्हंकार समदुख सुखक्षमी संतुष्टः सततम योगी यता दृढ़ निश्चय यो मद सबे प्रियः सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है व्याख्या गीता में मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षणों में आई है न ज्ञानयोगी के लक्षणों में प्रकृत केवल भक्त के लक्षणों में आई है कर्मयोगी और ज्ञानयोगी में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं फिर कौन वैर करे किससे करे और क्यों करे निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन कर ही विरोध मानस उत्तरकांड यद्यपि ज्ञान योगी का भी किसी से किंचित मात्र भी वैर नहीं होता तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है इसलिए गीता में भगवान ने कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार है भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है पर प्रेम की भूख अवश्य है कारण की प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है ज्ञान नहीं इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है यस्मान नो लो लोको लोकान्नो लो दिजते चय हर्षामष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच मे प्रिय जिससे कोई भी प्राणी उद्विघ्न क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित है वह मुझे प्रिय है व्याख्या भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग ईर्ष्या भय आदि होते हैं भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं फिर वह किससे उद्वेग ईर्ष्या भय आदि करे और क्यों करे अनपेक्ष उदासीनो गय सर्वरम्भ परित्यागी जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित बाहर भीतर से पवित्र चतुर उदासीन जैसा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है व्याख्या भक्त का दर्शन स्पर्श भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी युद्ध करने वाली होती है शुद्ध करने वाली होती है यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुषों में भी होती है तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है भक्त ने करने योग्य काम कर लिया अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया इसलिए वह दक्ष है भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं संसार में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है यो न न देशि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान जबे प्रियः, जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है न कामना करता है और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है व्याख्या हर्ष और शोक राग और द्वेष ये द्वंद्व है भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता वह निर्द्वंद्व हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं समे मनापम शीतोष्ण सुख दुखेश तुल्य निन्दास्तु तिर्मौली संतुष्टो ये नीत अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है व्याख्या इन दो श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनता आती है यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं प्रतीत होगी अपने पर कोई असर न पड़ना ही समता है यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में समभाव वाला दिखता है शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है उसका न तो अनुकूलता में राग होता है न प्रतिकूलता में द्वेष होता है हे तो धर्मृतमृद यथोक्तम पर्यपाशते सदाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे पारायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं व्याख्या भगवान ने सिद्ध भक्तों के उनतालीस लक्षणों के पाँच प्रकरण कहे गए हैं तेरहवें चौदहवें श्लोकों का पहला प्रकरण पंद्रहवें श्लोक का दूसरा प्रकरण सोलहवें श्लोक का तीसरा प्रकरण सत्रहवें श्लोक का चौथा प्रकरण और अठारहवें उन्नीसवें श्लोकों का पाँचवा प्रकरण प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्मामृत है साधक भक्त जिस प्रकार के लक्षणों को आदर्श मान कर साधन करता है उसके लिए वही धर्म्यामृत है ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं श्रद्धा साधक में होती है श्रद्धा नाह सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती प्रत्युत अनुभव होता है क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं सब कुछ परमात्मा ही हैं फिर वह श्रद्धा क्यों करे क्या करे साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है इसलिए वह श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता इसलिए वह को अत्यंत प्रिय होता है ओम ओं तस्थि श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवाद भक्ति नाम द्वादशोध्याय